दुखातिको भवे श्रीमद्लभनंदनमतिरांध्य ज्ञानाजनशलाकयाक्षुन्मील ये नस्मे श्रीगुरव नम नमः हृदय शेषे लीला लक्ष्मी सहस्र लीला दीव्यम कला निधि चतुर्भिचतु चतुर्भिच्चिथा विराजते सौ पंच धार मम धर्म अपना विषय चल रहा था ठीक है न बीच में दो तीन दिन छूट गए तो विषय थोड़ा ताजा हो जाए तो हम थोड़ा उसका पुनरावर्तन कर लें धर्मशास्त्र जब हम धर्मशास्त्र शब्द का प्रयोग करते हैं तब तो हमारा मतलब ये होता है कि वैदिक धर्म जो है उससे जुड़े हुए शास्त्र क्योंकि धर्म संसार में बहुत है जैन बौद्ध हमारे यहाँ हिंदुस्तान में पैदा हुए धर्म है सुना है ना नाम किसी तरह सिख धर्म है पारसी धर्म है और मुसलमान ईसाई यहूदी ये भी सब धर्म है तो जब हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं धर्मशास्त्र की तो हमारा आशा ये है कि हमारा जो वैदिक सनातन धर्म है उससे जुड़े हुए शास्त्र क्या समझ में आया धर्म शास्त्र का मतलब सनातन वैदिक धर्म से जुड़े हुए शास्त्र क्या हम्म अब इसमें हमने सबसे पहले धर्मशास्त्र इसमें शास्त्रों के मुख्य मुख्य प्रकारों को देखा वो चार प्रकार थे कौन कौन से थे हम्म वेद पुराण, इतिहास शास्त्र और आगम तंत्र शास्त्र इन सबके पीछे शास्त्र जोड़ देने का वेद शास्त्र पुराण शास्त्र इतिहास शास्त्र शास्त्र और आगम तंत्र शास्त्र ये सब शास्त्र के ही प्रकार हैं आया समझ में इन सभी शास्त्रों को चार नामों से हम नहीं उनकी गणना करें तो दो कक्षाओं से उनकी गणना होती है श्रुति और स्मृति क्या श्रुति का मतलब वेद और स्मृति का मतलब पुराण इतिहास स्मृतियां और आगम तंत्र इन तीनों को स्मृति शब्द से कहा जा सकता है समझ में आया श्रुति का मतलब हुआ वेद और स्मृति का मतलब क्या हुआ शास्त्र और आगम तंत्र शास्त्र ये सब श्रुति से कहे जाते हैं उसका कारण क्या है कि जो श्रुति है वो अपौरुषेय ईश्वर की वाणी है साक्षात भगवान की वाणी है उसको एक कक्षा में रखा गया और जितने भी अन्य शास्त्र हैं वो किसी किसी परंपरा से हमको प्राप्त हुए हैं यानी उन शास्त्रों को कहने वाले भगवान साक्षात नहीं है पर उनको कहने वाले कोई ऋषि हैं। आ गया समझ में पुराने समय में ऐसा होता था जैसे आज हमारे पास ये ध्वनि मुद्रण के और जो फिल्म मूवी कैमरा ये हमारे पास आ गए इससे क्या होता है कि जैसे मैं बोल रहा हूं तो उस आवाज को भी ये उसमें मुद्रित करते हैं और दृश्य को भी करते हैं अब इस मुद्रित जो ध्वनि है और मुद्रित जो चित्र है उसे लेकर और तुम अपने गांव में किसी को दिखाओगे और उनको सुनाओगे तो वो वही आवाज है और वही व्यक्ति है वो उनके सामने आया इसमें दूसरा बीच में कोई नहीं है पर परम मानो कि तुमको वहां अपने गांव जाओगे और कोई पूछेगा कि तुमने क्या सीखा क्या सुना एक व्यक्ति के पास ऐसा साधन है जिसमें ये मुद्रित है यानी रिकॉर्डेड है ऑडियो वीडियो दूसरे व्यक्ति के पास वो साधन नहीं है तो वो क्या करेगा उसको जितना याद है और उसको जितना समझ में आया है वो वहां सुनाएगा कि मुझे उस दिन ऐसा कहा उस दिन ये दृष्टांत दिए ये बात समझाई सिखाई इस विषय की चर्चा हुई ये प्रश्न पूछा गया इसका ये उत्तर दिया गया इस तरह से वो कहेगा पर वो जो कह रहा है वो उसके शब्द हैं, उसकी सोच बुद्धि है उसकी स्मृति है पर जो रिकॉर्डिंग सुना रहा है उसमें उसका खुद का कुछ भी नहीं है वो सीधी आवाज उसी की है उसी का वो दृश्य चित्र भी है तो उसमें अंतर पड़ जाएगा ना क्योंकि जो सुना सुनाया कोई कहेगा उसमें कोई शब्द आगे पीछे हो सकते हैं कोई दृष्टांत आगे पीछे हो सकते हैं कुछ छूट सकता है कुछ अपनी बात भी उसमें जुड़ सकती है तो ऐसा होने के कारण दो व्यक्ति ने सुना हो और एक व्यक्ति सुना रहा हो कि ऐसा ऐसा वहां हमने पढ़ा तो दूसरा बीच में कहेगा कि नहीं ये बात बाद में बताई थी ये सवाल पहले उठा था ये दृष्टांत नहीं दिया था ये तुमने अपनी ओर से इस बात को जोड़ समझाने के लिए कहा है ऐसे वो दूसरा व्यक्ति बीच में कुछ न कुछ नुक्स निकाल सकता है तो इससे क्या सिद्ध होगा जो जिनको तुम सुना रहे हो वो ये बात सोच थोड़ा संशय में पड़ जाएगा ये जो सुना रहे हैं वो बिल्कुल वही बात सुना रहे हैं जो ये सुनकर आए हैं या इसमें कुछ ज्यादा कमती कर रहे हैं तीसरा व्यक्ति कहेगा कि इन झंझट को छोड़ो मेरे पास उनकी रिकॉर्ड है आप उसको सुन लो अब वो रिकॉर्ड सुन लेंगे तो उससे उनका संशय दूर हो जाएगा कि कितना उसमें ज्यादा कहा क्या कम कहा कौन से शब्द है वो उनके से कौन से शब्द हमें सुना रहे थे उनके हैं इस तरह से अंतर पड़ जाएगा तो अब देखो कि जो सीधी आवाज और जो दृश्य यानी ऑडियो वीडियो जो सीधी तुम सुन रहे हो वो तो श्रुति है वेद है और सुनी सुनाई बातों को किसी किसी ने किसी को कहा ये जो बातें हैं ये सब स्मृतिशास्त्र है आ गया समझ में इतना भेद है इसके कारण हमारे यहाँ जो वेद शास्त्र है उसका भारी महत्व है उसके ऊपर भार है वेद शास्त्र में जो लिखा है वो तो मूल भगवान की वाणी है उसमें हम कुछ भी सोच नहीं सकते कि ये सही होगा या गलत होगा वो भगवान के वचन है जो है सो वही है तो भगवान की वाणी होने के कारण सर्वोपरि है सर्वमान्य है आया समझ में उदय पर स्मृति के बारे में ऐसा नहीं है के बारे में क्या होगा कि वेद के साथ स्मृतियों को मिलाया जाएगा वेद ये कहता है स्मृति में यह कहा गया है स्मृति में जितनी बात वेद के साथ साथ चल रही हैं उनके साथ मेल खा रही हैं वो तो हम मानेंगे कि नहीं ये तो योग्य है पर अगर कहीं कोई बात ऐसी आई कि जो वेद में कही गई है उससे विरुद्ध है तो हम उस बात को प्रमाण रूप नहीं मानेंगे कोई और संदर्भ में कही गई होगी बात ऐसा सोचकर हम उसको अलग रख देंगे ठीक है तो इसके कारण शास्त्रों में दो कक्षाएं हैं एक श्रुति कक्षा और दूसरी स्मृति कक्षा इस स्मृति मत बोलना हो स्मृति तो एक श्रुति कक्षा है दूसरी स्मृति कक्षा श्रुति में वेद आते हैं वेद कहने से जो वेद की चार प्रकरण हमने देखे थे वो सभी उसमें आ गए कौन कौन से नहीं वो तो वेद के प्रकार हैं। उसके प्रकरण में कह रहा हूं संहिता मंत्र संहिता ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद ये चार वेद के प्रकरण हैं, वो श्रुति या वेद कहने से वो सब के सब आ गए उपनिषद को अलग एक ग्रंथ के रूप में हमें नहीं देखना चाहिए वो वेद ही है ठीक है ना तो ये बात अपन ने थोड़ी ज्यादा विस्तार से समझी जो अभी तक हम लोगों ने इसकी चर्चा नहीं की थी मुख्य शास्त्र के प्रकार देखने के बाद वेद हमने देखे चार तरह के वेद होते हैं और वेदव्यास जी ने उनका विभाजन किया जो मूल में वेद एक ही, ही था और वेद जी के शिष्यों ने और उसके शिष्यों को पढ़ाने के कारण वो चार वेद वापिस अपनी अनेक शाखाओं में बट गए उसके बाद वेद के प्रकरणों को हमने देखा संहिता ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद ये उसके चार प्रकरण होते हैं संहिता में सभी मंत्रों का संकलन है ऋग्वेद में छंद में बंधे हुए मंत्र हैं यजुर्वेद में गद्य में मंत्र हैं जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनका वर्णन विषय मुख्य रूप से यज्ञों में जो संहिता में कहे गए वेद मंत्र हैं उनका कहाँ उपयोग करना चाहिए ये बात हमें ब्राह्मण ग्रंथों में समझाई जाती है आरण्य जो है वो अरण्य यानी वन में पढ़े जाने वाले मंत्र हैं वेद का भाग है उसमें स्तुतियां प्रार्थना इनका ज्यादा कहीं उपनिषद भी आरण्य रूप है उपनिषद है वो वेदांत है उसे ज्ञान कांड या ब्रह्मकांड भी कहा जाता है इस तरह से वेद चार प्रकरणों में है उसके बाद हमने उपवेद देखे उपवेद कौन कौन से हैं? धनुर्वेद आयुर्वेद गंधर्व वेद और स्थापत्य वेद इन्हें उपवेद क्यों कहा गया है क्योंकि ये मुख्य वेद के अध्ययन में या उसके अनुष्ठान में उपयोगी है तो वो उपयोगी होने के कारण ये उपवेद है धनुर्वेद है वो यज्ञकर्ता, धर्माचरण करने वाले की रक्षा का उपाय सिखाता है उसे दृढ़ बनाता है आयुर्वेद उसे स्वस्थ रखता है गंधर्व वेद है वो खुश रखता है उसके मन को चंगा रखता है और स्थापत्य वेद है वो शिल्प शास्त्र है आर्किटेक्चर है तो यज्ञ की वेदियां यज्ञ के साधन यज्ञशाला ग्रह निर्माण नगर नियोजन ये सब स्थापत्य वेद में कहे गए उसके बाद वेदांग ये वेद के अंग हैं शिक्षा व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष और कल्प ये सब सूत्र ग्रंथ हैं और अंग इसलिए कहे गए हैं कि जब हमें वेद समझना हो तो इनको समझने बिना वेद नहीं समझ में आ सकता है इनमें कुछ वेदांग वेद के मंत्रों का उच्चार करना हमें सिखाता है जैसे कि शिक्षा उसका हमने दृष्टान्त दिया था कि हम जब बोलते हैं तब उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होता है स्वरों में और वेद के मंत्रों में स्वर होते हैं वो स्वर उदात अनुदात स्वरित और प्लुत इस तरह से उसके भेद होते हैं अब कहा हमें उदात करना है तो उसका उच्चार कैसे करना चाहिए कहां अनुदात कहा प्लुत्त वो कहा स्वरित ये सब बातें उसके नियम वो हमें शिक्षा ग्रंथ समझाते हैं शिक्षा के बाद है व्याकरण व्याकरण में हमने देखा कि बोली जाती भाषा के जो नियम हैं उन नियमों को व्याकरण हमें समझाता है तो जिससे भाषा की बारीकी हमें समझ में आती है और जो भाषा हम बोल रहे हैं उसे हम अधिक शुद्ध रूप से बोल सके लिख सकें उससे हमारा विचार है वो भी स्थिर होता है क्योंकि व्यवहार में जब कोई भी भाषा आती है तब बोलने वाला भाषा को अपनी तरह से बोलता जो शब्द शब्दकोश में लिखा है कि इसका अर्थ ये होता है पर बोलने वाला चाहे तो उस शब्द को कोई और अर्थ में भी बोल सकता है जैसे कोई व्यंग्य में बोलता है जैसे कोई बौद्ध दुबला पतला आदमी आए ओ पापड़ तोड़ पहलवान आए ऐसा हम कहें अब पहलवान और दुबला पतला हो उसको पहलवान कहना ये तो अर्थ के साथ जुड़े ऐसी बात नहीं है पर हमने उसमें व्यंग्य जोड़ दिया कि एक कैसा पहलवान है कि जो पापड़ को तोड़ सकता है अब उसमें पापड़ को तोड़ने में पहलवानी क्या है तो पापड़ को तोड़ना उसमें कितनी शक्ति लगती है वो पैदा हुआ बच्चे का हाथ भी पापड़ पे गिर पड़े तब भी पापर टूट सकता है उसमें कोई पहलवानी की जरूरत नहीं है तो हम हमारे पास भाषा आ गई हमारे पास शब्द आ गए हम जैसे चाहे उसको बोले अब इसे हमें समझना होगा कि ये बोलने वाला इस तरह से वाक्य रचना बना रहा है तो उसके पीछे उसका क्या भाव मनोभाव क्या है तो ये सब बात हमें कहां से समझ में आएंगी कि शब्दों के मुख्य अर्थ को हम जानते होंगे उससे बना वाक्य है उसको हम जोड़ने पर तार्किक दृष्टि से ये इसके शब्द एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं रहे हैं उसका अर्थ संगत नहीं हो रहा है तब हमें समझ में आएगा कि इसका कोई और आशय से व्यक्ति भूल रहा है तो ये व्याकरण शास्त्र है वो हमें इन सब बातों को समझाता है उसके बाद निरुक्त निरुक्त शब्दकोश है जैसे हमारी लौकिक भाषा है उसमें जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसका शब्द होता है संस्कृत का मैंने तुमको कहा था अमरकोष और भी कई संस्कृत के कोष हैं, पर एक अमर कोश प्रसिद्ध है उसी तरह वैदिक शब्दों के अर्थों को समझने के लिए निरुप्त ग्रंथ है उसे निघंटू भी कहा जाता है उसके बाद का वांग क्या है छंद छंद यानी जो मंत्र छंद में बंधे हुए हैं उनके नियमों को वो समझाता है वो छंद शास्त्र है यानी जैसे अनुष्टुप छंद है तो अनुष्टुप छंद है उसका कोई एक नियम है जैसे चिंता संता नो ये प्रथम चरण आठ अक्षर हुए यदाम्बुजरे दूसरा चरण आठ अक्षर हुए तो हर चरण में आठ आठ अक्षर हैं, कुल मिलाकर बत्तीस अक्षर बत्तीस अक्षर का ये अनुष्टुप छंद हुआ इस तरह से कई छंद हैं। अनुष्टुप है वो बहुत प्रसिद्ध छंद है बोलने में याद करने में सरल हो जाता है छंद में बोलने से क्या फायदा होता है कि वाक्य को हम रटन, रटते हैं तो उसमें शब्द में हेरफेर हो जाती है पर अगर हम छंद या काव्य में किसी को रटें, तो उसमें कोई शब्द की हेरफेर नहीं हो सकती है क्योंकि उसको बोलते समय एक लय बनती है एक राग सा बनता है और उसमें जरा भी एक अक्षर भी आगे पीछे हुआ तो हमें वो याद दिला देता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है हमारी जुबान अटक जाती है अगर कहीं कुछ शब्द भूल गए अक्षर भूल गए तो वाक्य में ये होता है कि हम आगे पीछे करके और उसको खत्म करें तो छंद में होने के कारण वो जो भी छंद में कहा गया है वो सुरक्षित हो गया आया समझ में तो छंद शास्त्र है ये सब इसलिए हुआ शुरू क्योंकि पहले लिखे लिखाना दोष माना जाता था अब जिस बात को आप लिखना नहीं चाहते या लिखने देना नहीं चाहते हो पर लंबे समय तक उसको आप ये चाहते हो कि सबको याद रहे तो काव्य रूप में अगर वो दिया जाए तो छंद में बनने के कारण वो याद रखने में सुगम हो जाता है पुराने समय में तुमको पता होगा अपने घर में जो बूढ़े बूढ़े दादा दादी नानी ये सब सुबह उठते ही कई ऐसे भजन कीर्तन वो गाते हैं अब वो भजन कीर्तन या धुन गाते हैं वो इतने उनको याद होते हैं कि सारा दिन अगर वो गाएं तो उनको एक का एक पुनरावर्तित नहीं करना पड़े इतनी उनको याद रहते हैं और उतना ही अगर हमें गद्य को याद करना हो तो नहीं कर सकते क्योंकि उसमें वो लय नहीं बनती है उसमें छंद नहीं बनते हैं शब्द के प्रास उसमें नहीं जुड़ते हैं उसके कारण याद रखना उसे मुश्किल हो जाता है इसके कारण छंदों में हमारे प्राचीन शास्त्र है वो प्रकट हुए ये केवल अपने भारतीय शास्त्र की विशेषता है कि छंद और काव्य में हमारे शास्त्र ग्रंथ हैं दुनिया में और किसी भी धर्म के ग्रंथों में ये बात नहीं है इसलिए उनके यहां इस बारे में निरंतर विवाद होता रहा कि मूल में बाइबल में क्या कहा गया था बुद्ध ने क्या कहा था कि मोहम्मद को क्या आयतें मिली थी इस विषय में बहुत विवाद उनके यहाँ होता रहा तो हमारे यहाँ ये क्यों नहीं हुआ क्योंकि छंद में बंद हमारे मंत्र थे तो दक्षिण भारत में कोई ब्राह्मण जो मंत्र बोल रहा है पुरुषुक कश्मीर में ब्राह्मण भी वही पुरुषयुक्त बोलेगा और हजारों सालों से वो एक ही तरह से दोनों जगह और फासला इतना है चार किलोमीटर का तो फिर भी हजारों सालों तक वो परंपरा आज भी कायम है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा या कच्चे में होगा और यहाँ पर कोई कामाख्या में होगा वहां भी वो एक ही मंत्र एक ही वेद वो एक ही तरह से बोले जाएंगे और इसमें एक दूसरे को कोई जानता नहीं है एक दूसरे की परंपरा किसी को पता नहीं है तो फिर भी ये चल रहा है उसका कारण क्या ये जो वेदांग है उसने उसके उच्चार की अर्थ की प्रयोग की रक्षा की तो छंदास्त्र हुआ उसके बाद ज्योतिष तो कर्म के शुभ और अशुभ काल का निर्णय ज्योतिष शास्त्र कहता है तो वेदांग है वो वेदों में यज्ञ आदि कर्म बतलाए हैं कौन से कर्म में हमें कौन से कर्म करने चाहिए ये ज्योतिष शास्त्र से तो हमें पता चलता है और आगे कल्प सूत्र वो वेद में उसका विधि का क्रम बतलाया जाता है ये कल्प सूत्र है तो ये प्रयोग की रक्षा के लिए है कल्प सूत्र उसके बाद सूत्र ग्रंथ हमने देखे कल्प सूत्र में श्रौत सूत्र धर्म सूत्र ग्रह सूत्र और शुल्भ सूत्र ये चार सूत्र ग्रंथ होते हैं ये हम पुनरावर्तन ही कर रहे हैं नया कुछ अभी तक नहीं किया है इसका हम आगे नहीं विस्तार करेंगे वेद संबंधी जो आज्ञाएं वो श्रौत सूत्र में है धर्म सूत्र में वर्णाश्रम धर्म इत्यादि हैं ग्रह सूत्र जो है ग्रह सूत्र में स्मार्त यज्ञों का और नित्य नैमितिक कर्मों का वर्णन किया गया है और शुभ सूत्र जैसे हमने देखा वो स्थापत्य वेद की जैसा है ये सब हुए वेद से जुड़े हुए शास्त्र उसके बाद आया पुराण पुराण हमने अठारह देखे और पुराण कौन से ग्रंथ को कहा जाए तो उसका एक लक्षण बताया गया है लिखा था तुम लोगों ने सर्गस् प्रतिसर्ग वंशो मनवंतराणी च वंशो वंशानुचरितम पुराणम पंच लक्षण तो जहां पर सर्ग प्रतिसर्ग वंश वंशानुचरित और मनवंतर इन चार विषयों पांच विषयों का जहां निरूपण हो या उससे अधिक हो उस ग्रंथ को पुराण कहा गया है और पुराण ये पांच विषयों का निरूपण करते हुए हमें हमारे पुरुषार्थों को समझाता है पुरुषार्थ क्या होते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष इनको पुरुषार्थ कहा जाता है लिख लेना नहीं पता हो तो सचिन पुरुषार्थ किसे कहा जाता है ये चार पुरुषार्थ हैं। तो पुराण हमें इन पुरुषार्थों को समझाता है और वो इन प्राचीन जो महापुरुष हुए संत हुए विभूति हुई भगवान के अवतार हैं, सृष्टि की प्रक्रिया है इन सब के द्वारा वो हमें समझाता है इसके बाद आगे इतिहास ग्रंथ है रामायण और महाभारत हमारे यहाँ इतिहास कहे गए हैं इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति क्या है इति देखो ध्यान से देखो कौन सी संधि लग रही है इति आस आस इस तरह से यह हुआ इसका मतलब यह होता है समझ में आया है? इस तरह से यह घटना हुई घटित हुई ये शब्द का मतलब तो इतिहास मतलब जो पुराने समय में जो घटनाएं हुई है उनको कहने वाला ग्रंथ है वो इतिहास अंग्रेजी में उसको हिस्ट्री कहते हैं हमारे यहां उसे इतिहास कहा जाता है ठीक है तो रामायण और महाभारत ये मुख्य इतिहास ग्रंथ हैं वैसे रामायण है वो श्री राम के अवतार का वर्णन करता है और महाभारत है उसमें श्री कृष्ण जी के अवतार का और अवतार कार्य का निरूपण है पर उसमें उनके ईश्वर रूप के बजाय एक महामानव के रूप में पुरुषोत्तम के रूप में उनका वर्णन अधिक है और उसके द्वारा हमें धर्मार्थ काम मोक्ष पुरुषार्थों को समझाया उसके बाद आती है स्मृतियां ये देख लिया था हमने नहीं लिख लो पहले स्मृतियों के नाम स्मृति का पहला अर्थ समझ लो लिखो स्मरणा स्मृति स्मरणा स्मृति स्मरणा स्मृति इसका आगे का भी चरण लिख लो ऋषिण पूर्व चरित स्मरण स्मृतिरुच्यते ऋषीणाम पूर्वचरित स्मृतिरुच्यते इसका मतलब यह है पूर्वचरितम पूर्वचरितमण स्मृति उच्यते दोनों तरह से इसे समझाया गया है शास्त्र में क्या हुआ है कि वेद तो हमारे पास जो भी उपलब्ध हैं वो हैं ही पर वेद में नहीं कही जाने वाली या वेद में हमें जो नहीं उपलब्ध होती है ऐसी कई बातें हमें इन ऋषियों के ग्रंथों में से प्राप्त होती है जैसे उसका मैं दृष्टांत दूस आपको जब पाठ चल रहा है और आपके गुरुजी आपको पढ़ा रहे हैं कुछ उस समय आप सब लोग बैठे हो जैसे इस समय अभी का दृष्टान्त लेकर चलो अब इस समय मैं सबको कह रहा हूं आप सब लोग इसे सुन रहे हो समझने का प्रयास कर रहे हो अब अभी का पाठ पूरा हो गया फिर कोई विद्यार्थी अलग से मुझे मिलता है वो कुछ प्रश्न करता है या जो सुना है उसके विषय में उसने सही सुना कि नहीं वो पूछ रहा है अब वो जो बात हुई है वो जो सबके साथ पाठ चला है वहां ये बात नहीं हुई है वो अलग से बात हुई है जो वो विद्यार्थी और गुरुजी इन दोनों के बीच में ही वो बातें हैं पर वो बात कौन सी है गुरुजी ने ही कही है कोई और ने नहीं कही अब जब वो विद्यार्थी अपना आवर्तन कर रहा होगा कि पाठ में ये ये बात हमें पढ़ाई गई वो बातें तो सभी की जो कॉपी होंगी उसमें एक ही बात आएगी लिखी हुई पर उसने अलग से जो अपने गुरु जी से तो जाकर पूछा है और उसका उसके जो भी उत्तर मिला है वो फिर वहां और जोड़ेगा वो दूसरे के कहीं भी लिखावट में वो आपको हाथ में नहीं आएगा वो उसी के पास होगा समझ तो में आ गया इसी तरह से अभी इसको श्रुति और श्रुति के दृष्टांत पर हमें लागू करना है कि वेदों में कही गई कई बातें हमें इन मनु ऋषि याज्ञवल की ऋषियों के जो ग्रंथ हैं उसमें हमें प्राप्त होती हैं जो वेद में कहा है वो का वो कई बात ऐसी भी उनके ग्रंथों में प्राप्त होती है जो वेद में नहीं मिलती है अब हमारे मन में यह प्रश्न होगा कि ये कहां से आ गई और वेद में नहीं है तो इनको हमें धर्म रूप कैसे मानना चाहिए उसे इस तरह से मानना चाहिए ये वेद ऐसे वेद हैं जो वेद हमें आज प्राप्त नहीं हुए हो पर नित्य सिद्ध वेद है उनका ज्ञान इन ऋषियों को हुआ है और उसके आधार पर उन्होंने इस बात को लिखा है तो वो स्मृति में कहा गया है उसे भी हमें वेद में कहे बराबर ही मानना चाहिए इतना हमें सावधानी रखनी चाहिए कि अभी हमें जो वेद उपलब्ध है उससे वो बात विरुद्ध ना हो बस इतनी हमें सावधानी रखनी है तो स्मृतियां भी हमारे यहाँ अलग शास्त्र है और वो वेद के साथ जो वैदिक धर्म है उसका आचरण करने में हमें सहयोग करने वाले शास्त्र है और ऋषियों कई ऋषि है उनके नाम लिख लो उनके साथ स्मृति जोड़ देना महर्षि मनु उनकी स्मृति को मनुस्मृति कहा जाता है पराशर को पराशर स्मृति याज्ञवल्के ने जो लिखी है उसे याज्ञवल्के स्मृति कहते हैं किसी तरह व्यास अत्रि शंख हारित लिखित आश्वलायन दक्ष आंगी रस, यम शाता तप आप वशिष्ठ संवर्ध प्रजापति कात्यायन बृहस्पति ये सब गौतम ये सब ऋषि है जिन्होंने धर्मशास्त्र लिखे उनको स्मृति कहा जाता है और इन्होंने पूर्व वेद के को स्मरण करके याद करके और उनको लिखा इसलिए उन्हें स्मृति कहा गया स्मरणार्थ स्मृति रुचि याद करके उसे लिखा उसको संकलन करके होते हुए लिखा इसलिए उसे स्मृति कहा जाता है ठीक है आ गया समझ में अब स्मृति में होता क्या है हमारे वर्ण धर्म क्या है आश्रम धर्म क्या है नित्य नैमित कर्म क्या है कब करने चाहिए शुद्धि अशुद्धि के नियम किसको कितने पालने चाहिए श्राद्ध आदि कर्म के विषय में होता है तीर्थ व्रतोपवास देवताओं की उपासनाओ के नियम उसमें कौन से वस्तु ग्राह्य हैं कौन सी वस्तुएं हैं त्याज्य होती हैं ये सब विषय स्तुतिशास्त्र में कहा गया है इसके अतिरिक्त राजा को राज्य का शासन कैसे करना चाहिए किस तरह का अपराध हो तो किस तरह का उसे दंड देना चाहिए हमारे द्वारा कोई अधर्म का आचरण हो जाए तो उसका प्रायश्चित किस तरह से करना चाहिए प्रायश्चित के कितने प्रकार होते हैं अगर हमें बंटवारा होता है तो किसको कितना हक मिलना चाहिए संपत्ति में से पशुपालन करते हो अगर हमारे घर में नौकर चाकर रखते हो तो उनके साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए तीर्थ यात्रा में जाएं, तो वहां हमें कौन से नियम पालने चाहिए ये सब बातें हमारी जन्म से लेकर मृत्यु पर जुड़ी हुई जितनी भी हमारी घटनाएं हैं व्यवहार है उन सबके बारे में स्मृतिशास्त्र ने नियम दिए हैं कितनी छोटी छोटी बातों में अगर हमें स्नान करना है तो स्नान कैसे करना चाहिए मिट्टी हमको बर्तन बनाने के लेनी है तो मिट्टी कहाँ से लेनी चाहिए खेती कैसे करने चाहिए पशुओं के पास काम किस तरह से लेवाना चाहिए ये सब बात बारों में स्मृतियों में अलग अलग निर्णय दिए गए हैं। रामायण महाभारत में रामायण में तो कम परंतु महाभारत में बहुत ज्यादा है इन सभी बातों को ले लिया गया है स्मृतियों तो में इनको अलग अलग प्रकरण बनाकर दिया गया है तो ये शास्त्र है इसके बाद आता है आगम तंत्र इसे देवता शास्त्र भी कहा जाता है लिख लो आगम तंत्र शास्त्र इसे देवता कांड या देवता शास्त्र भी कहा गया है इसमें जरा लिखो तो सावधानी से लिखना इसमें वैष्णव शैव और शाक्त मुख्य रूप से ये इन तीन देवताओं से जुड़े हुए ये हास् ग्रंथ हैं। वैष्णव यानी विष्णु और उसके अवतारों से जुड़े हुए उसे वैष्णव कहा जाता है और शिव जी के साथ जुड़े हुए हैं उसे शैव कहा जाता है और शक्ति यानी देवी से जुड़े हुए उन्हें शाक्त कहा जाता है अब इसमें क्या विषय है वो देख लो अब शैव वैष्णव और शाक्त यानी शिव जी देवी जी और विष्णु जी और उसके अवतार सबसे पहले ये देवताएं क्या हैं इनका स्वरूप उनकी शक्तियां क्या हैं ये उसमें कहा जाता है उनके गुण उनके कर्म इन देवताओं के मंत्र उनका ध्यान कैसे करना उनका पूजन कैसे करना उनके व्रतोपवास कैसे होते हैं वो कैसे कैसे फलों को हमें देते हैं कोई कामना हो तो उस कामनाओं की पूर्ति के लिए इन देवताओं की कैसे सहायता ली जा सकती है ये सब बातें ये आगम तंत्र शास्त्रों में बतलाई गई समझ में आया ये इसमें हर एक आगे जो नाम गिनाए गए हैं ग्रंथ में उनमें इस तरह से उसमें निरूपण मिलता है इसमें हमने कुछ वैष्णव तंत्र या वैष्णव आगम शास्त्र हैं उसका उनके नामों को लिखा है जैसे अहिर्बुद्स संहिता जयाख्य संहिता बृहद ब्रह्म संहिता विष्णुतिलक सात्वत संहिता ईश्वर संहिता पराशर संहिता भारद्वाज संहिता पुरुषन संहिता कपिंजल संहिता तंत्र, लक्ष्मी तंत्र विष्णु संहिता इत्यादि ये सब वैष्णव तंत्र हैं और तंत्र शास्त्र की परंपरा भी उतनी ही प्राचीन है जितनी वेद की परंपरा है ये दोनों ही परंपराएं एक साथ चली हैं एक यज्ञ के रूप में आराधन और दूसरा उन देव रूपों का आराधन इसलिए जब हमारे यहां शास्त्र के बारे में बोला जाता है तो दो शब्द साथ बोले जाते हैं निगम और आगम निगम का मतलब वेद और आगम का मतलब ये देवता शास्त्र ये केवल तीन ही देवताओं से संबंधित तंत्र है ऐसा नहीं है प्राचीन काल में सूर्य की उपासना थी तो सौर तंत्र भी थे इसी तरह अग्नि की उपासना थी तो आग्नेय तंत्र भी होते थे तो तंत्र और भी हैं, पर तो ये जो तंत्र हैं शैव वैष्णव और शाख ये प्रसिद्ध हैं, दूसरे अप्रसिद्ध हैं अग्नि की उपासना का या सूर्य की उपासना के बारे में अगर हम देखें तो जो पारसी धर्म है वो पूरा हमारे वैदिक सनातन धर्म में से ही एक अलग हुआ धर्म है और उन्होंने अग्नि या सूर्य को अपना मुख्य उपास्य देव के रूप में माना तो उनके यहां वो उपासना बहुत ज्यादा विस्तार से बतलाई गई है पुराने समय में श्री कृष्ण जी की द्वारका लीला के संबंध में तुमने कभी पढ़ा हो तो ऐसा वर्णन आता है कि द्वारका में एक यादव था उसका नाम था सत्राजीत क्या नाम था सुना है नाम नहीं सुना वो सूर्य का उपासक था और सूर्य ने प्रसन्न होकर उसे एक मणि दी थी जो उसको सोना देता था वो रोज उपासना करता और वो मणि उसे स्वर्ण देता तो काफी संपन्न हो गया और लोगों में उसकी बहुत प्रसिद्धि हुई तो ये बात भगवान के पास भी पहुंची तो भगवान के श्री कृष्ण के मन में ये विचार आया कि अगर ये मणि द्वारका के राजा के पास हो तो वो पूरी प्रजा का कल्याण कर सकते हैं इसके द्वारा तो एक व्यक्ति इतनी उत्तम वस्तु से केवल अपना ही भला करे उसके बजाय राजा के पास पहुंचने पर पूरी प्रजा का भला हो तो कितनी अच्छी बात है तो भगवान ने एक बार जाकर सतरा जी को कहा कि ऐसा हो तो अच्छा है पर उसने उसे नहीं स्वीकार किया और अचानक ऐसा हुआ कि एक दिन उसका भाई शिकार करने की इच्छा से कहीं जा रहा था तो उसने इच्छा की कि ये मणि को आज मैं भी पहनूं, तो उस माला को खुद के गले में डाल के और शिकार खेलने गया और वहां कोई जंगली पशु ने संभव सिंह ने उसका शिकार कर लिया और वो मारा गया उसको अपनी मां में लेके गया गुफा में तो उसके मुंह में उसकी मणि की माला थी वो भी अंदर चली गई और वहां जाने पर जो जाम्बान थे जो तो रामावतार से भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे वो वहां पर मिल गए और शेर के साथ झगड़ा हुआ जाम्बूवाल ने शेर को मार दिया और वो जो मणि थी उसकी माला उन्होंने अपने बच्ची को दे दी खेलने के लिए ऐसा हुआ जिसे जाम्बूबंती जी कहा जाता है जो भगवान के साथ बाद में जिनका विवाह हुआ तो जब उसका भाई इस तरह से जंगल में खो गया तो सत्राजी जितने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आक्षेप लगाया कि ये श्री कृष्ण की मेरी मणि के ऊपर पहले से ही बुरी दृष्टि थी तो उन्होंने मेरे भाई को मार डाला है और मणि चुरा ली तो फिर भगवान को भी हुआ कि ये तो आक्षेप किसी तरह से दूर होना चाहिए तो भगवान श्री कृष्ण खोजने गए तो जाते जाते उस मान में सब यादव के साथ पहुंचे और भगवान ने कहा कि आप लोग सब बाहर खड़े रहो और मैं अंदर तलाश करके आता हूं फिर भगवान अंदर पधारे और वहां वो बालू की जो बच्ची थी वो खेल रही थी उस मणि से भगवान ने कहा कि ये मुझे दे दो ये तो किसी और की है ऐसा माना तो वो डर गई जामवान आए फिर युद्ध हुआ भगवान का उनके साथ वो तो कई दिनों तक तो युद्ध चला तो बाहर जो यादव खड़े लीला पधार गए तो वो निराश होकर और वापस द्वारका चले गए और यहां कई दिनों तक तो युद्ध चलता रहा और पीछे भगवान ने जामवान को हराया और जामवान ने अपनी बेटी जो फिर मनुष्य रूप में हो गई जाम्बुवंती जी से भगवान का विवाह भी किया और वो मणि लेकर भगवान वापस बता रहे हैं। ऐसा पूरा प्रसंग द्वारका चरित्र में आता है तो वो जो शत्राजित था वो सूर्य का उपासक था अभी भी द्वारका क्षेत्र में अगर हम जाते हैं तो सूर्य की उपासना की वेदियां द्वारका क्षेत्र में कई जगह पर बिखरी हुई है जहां पर सूर्य की उपासना की जाती की जाती थी तो सूर्य भी एक संप्रदाय था अपने यहाँ प्राचीन काल में इन दिनों में इतनी उसकी प्रसिद्धि नहीं है यहाँ गुजरात में कभी अपन जाएंगे बहुत सुंदर स्थान है मोढ़ेरा उत्तर गुजरात में है वो वहां बहुत ही खूबसूरत सूर्य मंदिर है जिसे कोणार्क में है ओरिशा में उसी तरह यहां मोडेरा में भी सूर्य मंदिर बहुत प्रसिद्ध है कोणार्क में तो ऐसा है कि वो एक दिन ऐसा होता है कि जिस दिन गर्भगृह में सूर्य प्रतिबिंबित होता है वहां उसकी किरणें पहुंचती हैं। इस तरह से उसकी रचना की गई है ऐसा यहां भी है और वो पूरा सूर्य रथ के रूप में वो मंदिर का निर्माण हुआ है और रथ के जो पहले हमारे यहाँ का जो कैलेंडर है यानी हमारे ऋतु छतु हमारे यहाँ की महीना नक्षत्र तिथिया वार ये सब कुछ उस रस के चक्र में बनाया गया है वो ऐसे चित्रों में बनाया गया है कि हमें देखने पर पता नहीं चलता है वहाँ का गाइड हमें समझा है तभी हमें वो समझ में आता है कि ये क्या कारीगिरी की है तो बहुत अद्भुत स्थान है देखना चाहिए ठीक है कश्मीर में भी सूर्य की उपासना के बहुत स्थान है तो सौर तंत्र भी था वैष्णव शैव और शास्त्र ये आगम तंत्र हैं इनको देवता शास्त्र कहा जाता है तो इस तरह से हमारे जो शास्त्र है उसका विस्तार कितना है वो हम समझ सकते हैं कहने के लिए श्रुति और स्मृति या निगम और आगम इतने में ये सब आ जाते हैं और, और उसको ज्यादा विस्तार से हम गिने तो वेद पुराण इतिहास और आगम तंत्र शास्त्र ये उसके मुख्य प्रकार हैं पर हर मुख्य प्रकार के कई छोटे छोटे और अंदर शास्त्र हैं और यहाँ जो गिनाए गए हैं वो केवल नमूने के तौर पर या जो प्रसिद्ध हैं वो गिनाए गए हैं इसके अलावा भी बहुत ज्यादा विस्तार हमारे यहाँ है और इतना है कि जब मुसलमान लोग कश्मीर आए और वहां तो हमारे वैदिक धर्मी लोग रहते थे तो मुसलमान लोग हमारे यहाँ की जो प्रक्रिया थी धर्म की उसे नहीं मानते थे और ऐसा मानते थे कि इस तरह से यज्ञ करना देवताओं की पूजा करना वो पाप है इसलिए वो मंदिरों तोड़ना और यज्ञशालाओं को तोड़ देना उनके ग्रंथों को जला देना उसमें वो अपना धर्म मानते थे तो कश्मीर में जब वो आए तो कश्मीर में हमारे यहां भंडार के भंडार भरे हुए थे ग्रंथों के उन्होंने अपनी ठंड दूर करने के लिए अलावा जलाने के लिए उन हमारे शास्त्र ग्रंथों को जलाते रहते गर्म पानी करने के लिए और खाना पकाने के लिए इस तरह से उन्होंने हमारे सभी शास्त्रों का नाश किया तक्षशिला में भी उसी तरह मुसलमानों ने हमारे सभी शास्त्रों को जलाया इसी तरह नालंदा और ये जो विद्यापीठें थी वहां भी उन्होंने इसी तरह हमारे शास्त्रों को जलाया पर हमारे शास्त्र की ये परंपरा रही थी कि वो जबानी हम याद करते थे छंद में और श्लोक में बने हुए थे तो अगर लिखावट को आपने नष्ट भी कर दिया तब भी हमारे दिमाग में जो है उसे तो कोई नष्ट नहीं कर पाता इसलिए उसे हमने वापस उसको जिंदा कर दिया उन शास्त्रों को तो अभी भी तुम लोग जैसे रघुवंश पढ़ रहे हो तो कितने श्लोक याद हुए तुमको बीस बाईस इतने श्लोक पढ़े और तुमको अब कंठस्थ हो गए और कई दूसरे स्तोत्र और नीति संग्रह तुम लोगों को कट्ठस्थ हो गए अब तुम्हारे पास किताब हो या न हो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि यहां वो सब रखा हुआ है तो ये उसका लाभ है समझ में आया ना तो शौद परंपरा हमारे यहाँ थी इसलिए थी कि हमें किसी पुस्तक के आश्रित नहीं होना पड़े जो भी हो वो हमारे पास हो तो ये शास्त्र है हमारे और इन शास्त्रों के केवल नाम और थोड़ा बहुत परिचय उसका हमने प्राप्त किया है अब तुम लोग पढ़ो आगे आगे इन सब शास्त्रों को भी पढ़ोगे धीरे धीरे सब बातें आएंगी पढ़कर फिर वापस हमको पढ़ाना ठीक है तो आज का यहां क्रम रखते हैं तो आज का ये प्रकरण यहां पूरा हो जा रहा है शास्त्र का कल हम परीक्षा ले सकते हैं इसकी कुछ लिखना बाकी है कौन सा बाकी है le cloc